क्या हाल है मैं एक दिन देंगे तो चार पांच हफ्ते देना पड़ेगा हाँ। कि सबसे अच्छी औषधि है लवन लवन को घिसिए पानी के साथ और वो जो उसका घिसने के बाद चटनी जैसा बनेगा वो दांत पे लगाइए हाँ नहीं तो लवन का तेल आता है बाजार से ले लीजिए उसको रू में भर के दाँत पे रख लीजिए